महाभारत शांति पर्व पंचदशादिक शांतिपर्व पंचदशाधिककत्रशतमोध्याय प्रकृति पुरुष का विवेक और उसका फल याज्ञवल्क उच न शक्यो निर्गुणस्ता गुणीकर्त विषा पते गुणवाश्चाप्य गुणवा तत्व निबोधमे याज्ञवल्क जी कहते हैं तात प्रजापालक नरेश निर्गुण को सगुण और सगुण को निर्गुण नहीं किया जा सकता इस विषय में जो यथार्थ तत्व है वह मुझसे सुनो गुण गुणवान एव निर्गुण गुणस्तथाम प्रभु रहात्मा ओमिवर्शि तत्वदर्शी तत्व महात्मा मुनि कहते हैं जिसका गुणों के साथ संपर्क है वह गुणवान है तथा तो जो गुणों के संसर्ग से रहित है वह निर्गुण कहलाता है गुण स्वभाव स्वभावतः न प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है वह गुणों का कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है उन्हें को उपयोग में लाती है और स्वभाव से ही ज्ञान रहित है अव्यक्तस्तो न जानी ते पुरुषो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 इस कारण से प्रकृति को अचेतन माना गया है क्षर अर्थात विनाशी होने के कारण वह जड़ के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। इधर नित्य तथा अक्षर अविनाशी होने के कारण पुरुष ज्ञान ही न करवे तुण सर्गम पुनः पुनः यदात्मान न जानते तदा भी न मुचते परन्तु वह जब तक अज्ञान बस बार गुणों का संसर्ग कर्ता और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है कर्तृत्वात्थ चाप सर्गा सर्गधर्मा तथोच्यह कर्तृत्वात्चाप योगा नाम योग वह अपने को सृष्टि का कर्ता मानने के कारण सर्गधर्मा कहलाता है और योग का कर्ता मानने से योग कहा जाता है कर्तृत्वा प्रकृतीनामच तथा प्रकृति प्रकृतिधर्मिता नानाम प्रकृतियों को अपने में स्वीकार कर लेने से वह प्रकृति धर्म वाला हो जाता है कर्तृत्वाचाप्य बीजा बीज धर्म तथोचते गुणा प्रथुवत्वाच प्रलयत्वा तथा स्थावर पदार्थों के बीजों का कर्ता होने से उसे बीज धर्मा कहते हैं साथ ही वह गुणों की उत्पत्ति और प्रलय का करता है इसलिए गुण धर्म कहलाता है उपेक्ष केवलमत यथे सिद्धा अध्यात्मतज्वरा अन्यम नि व्यक्तमेत सुश्रुभ अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले चिंता रहित सिद्ध यति लोग पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं क्योंकि वह साक्षी और अद्भुतीय है उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है वह वास्तव में तो नित्य और अभ्यक्त है किंतु प्रकृति के संबंध में अनित्य और व्यक्त प्रतीत होता है ना पुरुषे तथा सर्वभूत दयावंत केवलम ज्ञान संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक तथा पुरुष को अनेक मानते हैं ध्रुव सं पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त अर्थात प्रकृति पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है जैसे शीख से मूंज अलग होती है उसे प्रकार प्रकृति भी पुरुष से पृथक है अनच्च मशक विद्याोदर तथा न चोदुंबर से योग मशक लिप्यते अन्य तथा मस्या अन्युदुखम स्मृत न चोदक स्पर्शे न मस्यो लिप्य से सर्वश जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं गूलर के सहयोग से कीड़े उससे लिप्त नहीं होते तथा जैसे मत्स्य दूसरी वस्तु है और जल दूसरी पानी के स्पर्श से कभी कोई मत्स्य लिप्त नहीं होता है अन्योझग्नि रुखाप्यंजाम नित्यमेव अभे भो न चोपलिप्यते रुखा, रुखा संस्पर्शेट अभे राजन जैसे अग्नि दूसरी वस्तु है और मिट्टी की हंडियाँ दूसरी वस्तु इन दोनों के भेद को नित्य समझो उस हंडिये के स्पर्श से अग्नि दूषित नहीं होती है पुष्करम तदन देवा तथान दुधकम स्मृत न चोदक स्पर्श न तत्र तुष्कम जैसे कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है एसा सहवास निवास पश्यन्ते या था तथ्य पश्य निकृता जनाथ पश्य सम्यक् सुदर्शन ते व्यक्त निर्जम घोर प्रवशंती पुनः पुनः साधारण मनुष्य इनके सहवास और निवास को कभी ठीक ठीक समझ नहीं पाते जो इन दोनों के स्वरूप को अन्यथा जानते हैं अर्थात प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते हैं उनकी दृष्टि ठीक नहीं है वे अवश्य ही बार बार घोर नरक में पड़ते हैं सांख्य दर्शन में दत्ते है परिसंख्यानमोत्तम एवं भी परिसंख्यांख्या केवलताम ग इस प्रकार मैंने तुम्हें यह विचार प्रधान उत्तम सांख्य दर्शन बताया है सांख्य शास्त्र के विद्वान इस प्रकार जान करके वे वैकल्य को प्राप्त हो गए हैं ये तं तत्व कुशलाम तेषा तर्शनम अतः परम प्रवक्ष योगाण अनुदर्शनम दूसरे भी तो तत्व विचार कुशल विद्वान है उनका भी ऐसा ही भत है इसके बाद मैं योगियों के शास्त्र का वर्णन करूंगा। इस श्री महाभारत शांति परमणि मोक्ष धर्म परमणि याज्ञवल्क जनक संवाद पंचदशाधिक्रिशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क और जनक के संवाद में तीन अध्याय पूरा हुआ